तू प्रत्येक प्रजाजन को संग्राम के लिए उत्तम प्रकार शिक्षित कर हे अटूट प्रकाश वाले तेरी मैत्री के साथ हम हर्षयुक्त शब्द विजय के लिए करते हैं स्वभावतः उत्साही पुरुष अनेकों में एकाद होता है इसलिए सब उसका आदर करते हैं शिक्षा द्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य उत्साही हो जाए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 उत्साह ही इंद्र की भांति विजय करने वाला है उत्साह कदापि निराशा के शब्द नहीं बुलवाता इसलिए हमारे अंतःकरण में उत्साह का स्वामित्व स्थिर हो हम उस समर्थ महापुरुष का नाम लेते हैं जिनके अंतःकरण में उत्साह का स्रोत बहता रहता है भाषार्थ हे वज्र सहायक सहभूत वज्रधारी बाणधारी एवं साथ रहने वाले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 जे हो भासार्थ उत्साह एवं श्रेष्ठत्व का भाव दोनों प्रकार का धन अर्थात उत्पन्न किया हुआ तथा संग्रह किया हुआ हमें दें हृदयों में भयों को धारण करने वाले शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जाएं सप्तमोनवाकह 85 तितम सुक्तम भाषार्थ देवों में सत्य रूप ब्रह्मा ने पृथ्वी को आकाश में धारण किया सूर्य ने जो लोक को स्तंभित किया है धारण किया है यज्ञ द्वारा देव रहते हैं दुलोक में सोम ऊपर अवस्थित है भाशार्थ सोम से ही इंद्राद देव बलशाली होते हैं सोम के द्वारा ही पृथ्वी महान होती है तथा इन नक्षत्रों के मध्य में सोम रखा गया है भाशार्थ जब सोम रूपी वनस्पति औषधि को पीसते हैं उस समय लोग मानते हैं कि उन्होंने सोम पान कर लिया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 तू गुप्त विधिविधानों से रक्षित बारहत गणों से संरक्षित है तू पीसने वाले पत्थरों का शब्द सुनता ही रहता है मुझे पृथ्वी का कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं खा सकता भासार्थ हे सोमदेव जब लोग तेरा औषधि रूप से सेवन करते हैं उस समय तू बार-बार पिया जाता है वायु तुझ सोम की रक्षा करता है जिस प्रकार मास वर्ष की रक्षा करते हैं भासार्थ रेवी कुछ वेद मंत्र विवाह केनंतर विवाहिता की सखी हुई थी मानवों से गाई हुई रिचाएं उसकी दासी हुई थी सूर्या का आच्छादन वस्त्र अति रमणीय था और गाथा से सुशोभित हुआ था भासार्थ जिस समय सूर्या पति के घर में गई उस समय श्रेष्ठ विचार ही चादर था काजल युक्त नेत्र थे आकाश एवन पृत्वी ही उसके खजाने थे भाशार्थ इस तोत्र ही सूरिया के रथ चक्र के डंडे थे कुरीर नामक छंद से रथ सुशोभित किया था सूरिया के वर अस्षिनी कुमार थे तथा अग्रगामी अग्नि था भाषार्थ सोम वधू की इच्छा करने वाला था दोनों अश्विनी कुमार उसके पति स्वीकृत किए गए जब पति की कामना करने वाली सूर्या को सविता ने मनहपूर्वक प्रदान किया भाषार्थ जब सूर्या अपने पति के घर में गई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 भासार्थ जाते हुए तेरे रथ के दोनों चक्र कान हुए रथ का धुरा वायु उठा पति के घर को जाने वाली सूर्या मनो में रथ पर आरूढ़ हुई भासार्थ पति के घर जाते समय पिता सूर्य ने प्रेम से दिया हुआ सूर्या का गौ आध धन पहले ही भेजा गया था मघा नक्षत्र में विदाई में दी गई गायों को डंडे से हांका जाता है तथा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति के घर पहुंचाया जाता है भाषार्थ हे अश्वद्वय जिस समय तीन चक्र के रथ से सूर्या के विवाह के बात पूछने के लिए तुम आए थे उस समय सभी देवों ने तुम्हारे कार्य को अनुमति दी थी तथा तुम्हारे पुत्र पूषा ने तुम्हें वरण किया था भाषार्थ हे अश्वद्वय जब तुम सूर्या को मिलने के लिए सविता के पास आए थे तब तुम्हारे रथ का एक चक्र कहां था और तुम परस्पर दान आदान करने के लिए तैयार थे तब तुम कहां रहते थे भाषार्थ हे सूर्य तेरे रथ के चंद्रात्मक दो चक्र जो समय अनुसार चलने वाले प्रसिद्ध हैं वे ब्राह्मण जानते हैं और एक तीसरा संवत स्रात्मक चक्र जो गुप्त था उसको विद्वान ही जानते हैं भाषार्थ सूर्या देव मित्र वरुण तथा जो भी सभी प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हितप्रद हैं उन्हें मैं नमन करता हूं भाषार्थ ये दोनों सूर्य एवं चंद्र अपने तेज से पूर्व पश्चिम में विचरण करते हैं और ये क्रीड़ा करते हुए यज्ञ में जाते हैं इन दोनों में से एक सूर्य सभी भूनों को देखता है तथा दूसरा चंद्र ऋतुओं दोनों मास रूप काल विभागों का निर्माण करता हुआ बार-बार उत्पन्न होता है भासार्थ यह चंद्र प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होकर नवीन ही होता है वह दिनों का सूचक कृष्ण पक्ष की रातों में प्रातः कालों के आगे ही आता है या दिनों का सूचक सूर्य प्रतिदिन नवीन होकर प्रातः काल सामने आता है वह आता हुआ देवों को यज्ञ हवि भाग देता है चंद्रमा आकर आनंद देता हुआ दीर्घायु करता है भासार्थ हे सूर्य अच्छे किनशुक एवं शलमन की लकड़ी से बने हुए अनेक रूप वाले सोने के रंग वाले श्रेष्ठ वस्त्रों से युक्त श्रेष्ठ चक्रों से युक्त इस रथ पर चढ़ो स्थापपति के लिए अमृत के लोक को सुखकारी बनाओ यह वधू श्रेष्ठ लकड़ी से निर्मित सुंदर सोने की नक्काशी से युक्त श्रेष्ठ चक्र वाले रथ पर चढ़कर अमर पद के मार्ग पर हमला करें यह धर्मपत्नी का विवाह मंगल पति के घर वालों के लिए सुखकारक हो